द्रमे भद्रं पशे मेयत्र स्थिरंगे स्पष्टुंसस्थमशे पदे हितं ओम सा थर्वेदी प्रश्न परिषद पंचम प्रश्न के षष्ठ मंत्र कुछ विचार आदम हुआ था जिसे मंत्र में कहा गया था ये का तीन मात्रा हैं तीसरो मात्रा मृत्युमता ये जो तीन मात्राएं हैं एक एक मात्रा अ उ मृत्यु वाले हैं इनका जो फल है मृत्यु है जो जो मिलना है इनसे मिलने वाला फल चाहे इस्लोक चाहे अंतरिक्ष लोग होने स्वर्ग लोग चाहे ब्रह्म लोक अनित्य है इसलिए मृत्यु पत्ते अथवा स्वरूप था मृत्यु वाले शब्द है और एक शब्द रूप है मृत्यु वाले होते है अन्य सब्ताह एक दूसरे से संबंधित है औकार का उकार के साथ संबंध औकार का मकार के साथ संबंध है अनिप्रयुक्ता विपरीत प्रयुक्त न हुआ या अनिप्रयुक्ता का ही भाषा में विग्रह बताया था विप्रयुक्ता शब्द से लेकर के माने अलग अलग स्थान में प्रयोग किया गया आकार को जाग्रत अवस्था जाग्रत के अभिमान पुरुष और जाग्रत के विषय उसमें आकार है तेजस स्थान में मान तेजस आत्मा अभिमान तेजस से स्वप्न का और स्वप्न अवस्था स्वप्नि पदार्थ इसमें प्रयोग किया है और उधर सुशुक्ति वाला है काग्र वह अभिमान्य तो प्राग्ञ होगा विषय अज्ञान होगा अवस्था होगी ऐसा ऐसा करके प्रयोग किया गया ये बोलने का लगा अलग अलग करके कहा गया ये विप्रयुक्ता को वही अनविप्रयुक्त पर मंत्र है इसके लिए विप्रयुक्ता से भाष्यकार ने बताया जैसे घट के अभाव का अभाव घट स्वरूप हो जाता है दो बार नए लगने से प्रकृति का अर्थ बोध कर है घटका अभाव माना अभाव हो गया फिर उस घटाभाव का जो अभाव होगा वो कड़स्वरूप होता है वैसे ही यहां अनभिप्रयुक्ता में दो बार नए है नयुक्ता अभिप्रयुक्ता एक बार नए होगा और न अभिप्रयुक्ता अनिप्रयुक्ताओं ने अवश्य विप्रयुक्ता ऐसा हो जाएगा यह भाष्य का तात्पर्य यही है टीका से देखते हैं इसको तत्र पुनर्येतम इत्यादि न उगते अर्थे आद्य मंत्र भी हो तो दो मंत्र है आगे कहा था उनमें से पहला जो मंत्र है ये तीसरो मात्रा वाला मंत्र है तो या यह पुनर्यतम त्रिमात्र ने इत्यादि जो मंत्र में कहा था उसी अर्थ को बदलाने के लिए विषय को बदलाने के लिए पहला मंत्र बने ये जो तीसरा मात्रा वाला मंत्र का यहां योजना कर दिया तीसरो मात्रा इत्यादि कहा आश तीसरा संख्या तीन संख्या वाले है अ तीन संख्या जिनकी अकार उगार मकार आख्या जिनका नाम ये है ओंकार इस मात्रा ओंकार की तीन मात्राएं मृत्युमत मृत्यु वाली है मृत्यु शब्द से मतुप प्रत्यय लगाया हुआ है और उगित से गिर करके मृत्युमती बनाया गया उसके बाद में जस्ट का रूपये मृत्यु मृत्यु वाले हैं मृत्यु आसा विद्य दे मतुप का विग्रह दिखाया मृत्यु जिनका विद्यमान है उनको मृत्युमत कहेंगे कहा मृत्युमत मृत्यु गोचरार अमित क्रांत मृत्यु के विषय से बाहर नहीं शब्द रूप है तो उच्चारण होने का ध्वंस होगा ही उ अशब्द रूप है अथवा उनका जो विषय होगा श्लोक अथवा स्वर्गलोक या ब्रह्म लोग विनाशी है फल भी विनाशी है दोनों तरह से सकता है ठीक आने टिप्पणी हैं वही जब तीनों को मिलाकर के उच्चारण करेंगे तो क्या होगा वो ब्रह्मदेव परमात्मा प्राप्त कराने वाले होते हैं ये बोलना चाह रहे हैं यही कहते हैं क्यों कहा। प्रत्येक मृत्यु गोचर बोला प्रत्येक एक एक मात्रा। प्रत्येक, मात्रा है। प्रत्येक मात्रा का विषय को जाने बिना और उसमें ब्रह्म दृष्टि किए बिना आकार का विषय क्या है कुकार का विषय क्या है मकार का विषय क्या है जागृत सुधर सुसुक्ति और विषय है जागृत के विषय स्वप्न के विषया और सुशुप्ति के विषय ज्ञान हैं और तीन अवस्था हो जाएगी और तत्त अभिमानी हैं यह प्रत्येकम है प्रत्येक ब्रह्म दृष्टि में जरा दोनों करना होगा प्रत्येक करना पड़ेगा और ब्रह्म दृष्टि भी करनी होगी इसके बिना अगर प्रयोग करेंगे ब्रह्म दृष्टि के बिना प्रयोग करेंगे तो क्या होगा तद उपास नाम मृत्यु अन ऐसे अकार उकार मकार के उपासक जो होंगे उनके मृत्यु का अधिक्रम नहीं कर सकते इसके लिए मृत्युवर्टिका है को ठीक है छह और सात की टिप्पणी प्रत्येकम ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टि करने पर भी प्रत्येक भी चाहिए प्रत्येक का विषय तत्पत विषय का भी ज्ञान होना चाहिए जागृत आदि का ज्ञान साथ में कहते हैं तदउपास का नाम संघत्या तीनों का उच्चारण तो करेंगे मिलाएंगे फिर भी ब्रह्म दृष्टि नहीं करेंगे तब भी नहीं होगा तब भी मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकते मिलाएंगे ब्रह्म दृष्टि नहीं करेंगे तब भी नहीं होगा प्रत्येक में दृष्टि के बिना भी नहीं होगा इसलिए ये अन्य ने सत्ता करके कहा एक दूसरे को मिला करके बोलना चाहिए इत्यादि बताया ठीक है अभी कहते हैं ब्रह्म दृष्टिया संश्लिष्ठ चंभू चयुक्ता दोष ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना वो भी मिला करके करना तीनों को आरोप करना एक मात्रा नहीं तीनों मात्रा को लेकर करना ब्रह्म दृष्टिया संश्रेष्ठ ब्रह्म दृष्टि भी चाहिए और उन्हें संश्रिष्ट करना आकार उकार मकार को मिला करके भी करना इससे करने से सामूह्य जो मिल जाएंगे मिल करके होगा तो प्रयुक्ता से मिला करके यदि प्रयुक्त करेंगे तो नायम दोष ये दोष दोस्त नहीं लगा मृत्युपत्त दोष नहीं लगेगा ये कहा दोष होने वाला नहीं ये कहा आठ और नौ की टिप्पणी आठ में कहते हैं ब्रह्म अनना ता इत्यादि भाष्य संग्रहित ये जो अनु ध्यान क्रिया कहा हो गया टिप्पणी टिप, हम ये समझते हैं टिप्पण कारानी का हम जानते हैं क्या जानते हैं जो संश्लिप्टे ने कहा था उसी के ही संभूय टिप्पण कर दिया ठीकाकार ने ऐसा हम ऐसा समझते हैं ये बता भाषण कहते हैं अनिन्न शब्द इतर का एक दूसरे से मिले हुए हैं। विलय हुआ है। अनभिप्रयुक्ता यही मंत्र है उसका अर्थ अच्छा कहते हैं विशेष ऋणा एक एक विषय एवं प्रयुक्ता ये अनभिप्रयुक्ता कैसा होता है विशेष रूप से एक एक विषय प्रयोग किया जैसे जागृत अवस्था में आकार है स्वप्न के लिए उकार और सुशुक्ति के लिए मकार इत्यादि विशेषण एक विषय विप्रयुक्ता विप्रयुक्ता इसको विप्रयुक्त बोलते हैं एक एक विषय में किया तथा न प्रयुक्ता इस प्रकार से एक एक विषय में नहीं किया हो उसको अभिप्रयुक्त तो बोलेंगे फिर न अप्रयुक्ता अनिप्रयुक्त एक एक विषय में प्रयोग किया गया ये अर्थ होगा अभिप्रयुक्ता इत्यादि का टीका में जो भाष्य किंतर ही आश्य विशेषेण्न का कालेस्रु क्रियां मध्यम जागृत स्थान पुरुषाध्यान लक्षण योग क्रियान काले प्रयोजिता कंपते न चलती क्यों योगी यथोक्त तो विवाह क्योंकार इत्यादि फिर क्या होगा तो विशेषकर एक, एक, एक चिंतन में हकार उकार मकार के चिंतन काल में तीसरी सु क्रिया तीन क्रिया है जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीन प्रकार की क्रिया है कौन है बाह्य अत्यंतर मध्यमा बाह्य अव जागृत अभ्यंतर सुसुक्ति मध्यमा स्वप्न इन क्रियाओं में जागृत स्वप्न सुसुक्ति स्थान जागृत स्वप्न सुसुक्ति जो अवस्था है स्थान है और उसमें अभिमान रखने वाला पुरुष है जागृत आदि का अभिमान करने वाला पुरुष इत्यादि अभिधान लक्षण शील का सब चिंतन के अवस्था का चिंतन विषय का चिंतन और पुरुष का चिंता। इन समय काले समय प्रकार से ध्यान काले प्रयोजित आस प्रयोग करने पर न कम बते फिर वो योगी कंपन को प्राप्त नहीं होगा पर ब्रह्म प्राप्त करेगा वो न चलती योग योगी यथोक्त विभाग है कि उनका अभिषेक कहता है किस प्रकार से के विवाह को जानने वाला जाग्रत जागृत पुरुष और वैश्वाल विश्व जाग्रत पुरुष लेना पुरुषी से अभिन्न करके विश्व को लेना नहीं लेना समी जो वैश्वाल है उससे अभिन्न विश्व जाग्रत पुरुष तत्थान जब क्या है विश्व का स्थान से अभिन्न है जागृत अवस्था में अभिमान करने वाला जो आत्मा को विश्व कहते हैं कि जो समझती उससे अभिन्न बोलनाट बोलते वैश्वान बोले विराट विराट से अभिन्न का विराट वैश्वान बोले विराट वैश्वान विराट विराट से अभिन्न विश्व उसका स्थान क्या है तो तत्थान तो शरीर उसका स्थान फूल शरीर है जागृत अवस्था के जानी का स्थानीय जागृत जागृत अवस्था भी स्थान है उसका दो है जागृत कार्य आत्मा ये तीनों आकार रूप है स्वप्न पुरुष अस्तु और स्वप्न पुरुष क्या होगा स्वप्न पुरुष अस्तु हिरण्यगर्भिन्नता है जैसा जो समि में हिरण्यगर्भ कहा आया है सूक्ष्म नगर में गते हैं व्यस्ट तेजस बोलते हैं क्यों समि से अभिन्न किया हुआ जो तेजस है वो स्वप्न पुरुष है तेजस तत्थान उसका स्थान है लिंग शरीर सूक्ष्म भी उसके स्थान है यह तेजस का हो गया वहां उकार है स्थान में उकार है आकार है और आगे बकार के विषय बोलते हैं सुषुता ईश्वरात्मा प्राज्ञ सुसुक्त में ईश्वर से अभिन्न प्राग्ञ होता है समस्त में ईश्वर होता है और व्यस्त में प्राग्ञ है तो ईश्वर सुसुक्त हो ईश्वर आत्मा ईश्वर स्वरूप जो प्राग्ञ है तत्थान अभ्याकृत उसका स्थान क्या है तो अज्ञान, अभ्याकृत जो माया अभ्या है तत्थान अभ्याकृतम अभ्याकृतम अभ्या माने अविद्याण देखा जो अविद्याण शरीर है जिसको अविद्या बोलते हैं कारण शरीर बोलते टिप्पणी में होता है अविद्याण शरीर को कहा अव्यक्त करके अवस्था है इसको जानना है। इसको जानना तो योगी गाना है? चाहते हैं तादात्मक अकार वन जागृत अवस्था स्थल शरीर और तेजस एक या विश्व यह समझना तादात्मक एक ही समझना तो जो मात्रा का मात्रा माणू के वैसे बोलेंगे आत्मा के जो पाद हैं और ये अकार उकार के मात्रा हैं। समान ये की है के के है। मात्रा पादा, पादा है सामान एक ही ऐसा बताए करना पुरुष और अवस्था में अकारादि का कालात्म करके तादात्म के माध्यम से यदि चिंतन करेगा व्यक्ति ओंकार के चिंतन इस तरह करना चाहिए यद अभिध्यानम जो चिंतन होगा योग योग क्रिया इस प्रकार क्रियाओं में ऐसा प्रयुक्त करने पर ओंकार के प्रयुक्त किए जाने पर अनुक्ता तीसरा मात्रा एक दूसरे से संबंध रखने वाले और विशेष विशेष के लिए प्रयोग किया आकार का जागृत अवस्था में उकार का स्वप्न अवस्थाओं में और वकार का सुशुक्ति आदि अवस्थाओं में प्रयोग करने पर प्रयुक्ता से न कम पते ही फिर वो कमता नहीं है मतलब संसार से डरता नहीं किसी से क्यों मुक्ति अवश्य होनी है, होनी है। सर्वात्म ओंकार इस वाक्य के द्वारा ये सिद्धि किया सर्वात्मा है परमात्मा पर ब्रह्म ही ईश्वर है उसमें ओंकार से अवेद करके ध्यान करना उपासना करने को कहा ईश्वर का ध्यान ओंकार से अभेद न करके क्यों ओंकार प्रतीक है और परमात्मा ध्यय वस्तु है दोनों तो को अभेद करके उपासना करने को कहा इस दो ये कहना चाहते हैं यथोक्त तो इत्यादि भाषा में कहा था को विभाग तो को क्या ओंकार इस प्रकार से ओंकार के विषय के बारे में विभाग जानता है जागृति अवस्था को जानता है तीन तीन को जानता है तीन तीन है प्रत्येक में माना अभिमानी अवस्था है, है और शरीर उनको जानकर के करा या फिर कांप्ता ने कहा भाष्य में बोलते हैं न तस् एवं विदाह चलन इस प्रकार से जो जानता हो फिर उससे चलन नहीं होता वो सर्वात्म भाव को प्राप्त कर जाता है परमात्मा फिर तो चलन से उस स्थान में जाना नहीं होगा सर्वरूप हो जाएगा ये कहते न तस् एवं विदाह चलन इस प्रकार के व्यक्ति को चलन क्रिया संभव नहीं है चलन न जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुष आरोप तीन पुरुष थे विश्व तेजस्व प्राज्ञा जो विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर से अभिन्न किया होगा ऐसा जो विश्व तेजस्त जागृत स्वप्न सुषु पुरुष आई तीन पुरुष जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष सुष्भ पुरुष मानी ये, ये सहस्थान है उनके स्थान के सहित समझ रहा हूं क्या क्या स्थान है शरीर अवस्था आदि को लेकर तीन मात्रा, मात्रा के द्वारा अकारी का क्या स्थान होता देखा, देखा था, देखा था, देखा है क्या शरीर होता है क्या तो स्थान है क्या शरीर होता है अवस्था क्या ओंकारात्मक रूपेण स्वरूप से दृष्टा इन्होंने ऐसा देखा है इन अवस्थाओं को ऐसा देखा गया है जागृता अवस्थाओं को इस प्रकार से देखा है सही एवं विद्वान इस प्रकार से जानने वाला विद्वान होगा सर्वात्म होता सर्वरूप हो गया बचा कुछ नहीं जब तीनों शरीर तीनों अवस्था तीनों पुरुष आ गए तो क्या बचा कुछ नहीं बचा और वो भी समी से अभेद करके लिया गया तो कुछ नहीं बचता वो सर्वागमता है फिर चलन, क्रिया, तो ना पते गया। फिर चलन नहीं हो सकता उसमें इस स्थान से उस ठान जाना माना आवागमन बंद हो जाता है अब व्यस्त परिच्छेद समाप्त तो हो गया एक सही एवं विद्वान सर्वात्म सर्वरूप हो गया वो विद्वान ओंकार मै ओमकार स्वरूप हो गया अकार उकार पकार स्वरूप हो गया वो ऐसा विद्वान कुतो वा चले कश्मीर कैसे चले किसमें चले अपने से भिन्न वस्तु में जाना होता है देश विशेष से देश विशेष में जाना होता है उसके लिए कोई देश विशेष भी नहीं है भिन्न वस्तु भी नहीं है कहा जाएगा कहा कैसे जाएगा ठीक है बोलना चाहते हैं ठीक कहते हैं तीसरो मात्रा ये श्लोकोक्त विभाग इत यहां पर विभाग के कहा था विभाग को जानने वाला यथोक्त तो विभाग तो ज्ञाकार इत्यादि भाष्य में था, था। उसका अर्थ करते हैं तीसरो मात्रा ये श्लोकोक्त मंत्र में कहा गया जो विभाग है तीन मात्राएं हैं इत्यादि कहा गया विभाग को जानने वाला तो वो उसको चलना नहीं बनता सर्वात्म को पहुंचता है कैसे कुतुबा इत्यादि चलन अन विक्षेप चलन अन विक्षेप होना है अलचल चलिकम्पन धातु है चल चल रहा तू कंपन अर्थ में तो चलनम मान विक्षेप चलन का विक्षेप विक्षे होना किन्तु स्वच्छ सर्वात्म उस तो अपने को सर्वरूप में मान रहा है सर्वात्म भाव में गया हुआ है स्वच्छ सर्वात्म अपने को सर्वात्म भाव में जाने से स्वैतिरिक्त अभाव अपने से अतिरिक्त वस्तु का अभाव हो जाता है इसलिए चलनम न संभवती वहां चलन संभव है अपने से भिन्न वस्तु हो तो भिन्न वस्तु में जाए यहां से अपने से भिन्न वस्तु उसके उसकी दृष्टि में नहीं होती नहीं कहा उतो तो, कि से चलेगा। और से तो किस विषय में जाएगा विषय में नहीं गई हेतु कारण ही ये ऐसा हो जाता है सर्वात्म भाव को प्राप्त होता है ये कुंकार को पास इस तरह से जान गर् करता हो तो ये फल बताएगा तीन नंबर की टिपणी सर्वात्मक इत्यादि ओंकार प्रतीकत्मक ईश्वर परप्रमणो प्रतीक करवा करके निजंत करके रख दिया प्रतीक बना करके प्रतीक बनाकर प्रतीक इत्या तत्र उस ओंकार में सर्वात्मक ईश्वर पर प्रमणु अभिदेना उस ओंकार में सर्वात्मक जो परमेश्वर जो ब्रह्म है उससे अभेद चिंतन करता ओंकार को तो प्रतीक बनाकर उस ओंकार में सर्वात्मक जो परमात्मा परमेश्वर से अभेद चिंतन करता यही है ये यह सर्व कौन सा प्रतीक है तो हाँ हाँ नामदात नामदातु प्रतीक शब्द से बनाया अच्छा आगे मंत्र है सारांश बताते हैं परिषद का सारांश बताना चाहते हैं मंत्र में भाष्य है सर्वाग्रहार्थो द्वितीय संपूर्ण विषयों का संग्रह करने वाला परिषद का तात्पर्य का कथन करने वाला ये द्वितीय मंत्र मैंने अंतिम मंत्र ये है यह मंत्र है मंत्र है ऋग्भिरेतम यजुर्भेद अंतरिक्षम सामे अजरम् चेति ेण आयतन अन्वेत विद्वान्तम अजरम अमृतम अभय परम चेतरेत यजुर्भरक्षकवोपेदय आयतनेन अन्वेति परम् परम् चेति चेति आयतने अमृत अगर परेती मैं अकार अकार ऋग्वेद स्वरूप है एक मात्रा का जो लेकर के सहारा लेकर चलता हो ऋग अकार अमा है या रिग ये जु एक एक लेना है सहारा लिया है। आकार का सहारा लिया हो उसने, एक मात्रा लिया हो, तो इस को प्राप्त करता है श्लोक मनुष्य अंतरिक्षम यजुर्वेद के महाना में उगार के उपासक जो होगा उसको क्या होगा अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष से उपलक्षित स्वर्ग स्वर्ग एक एक मात्रा साम मात्राने शाम तत्केंगे और शाम माने मकार। एक का फल होगा जो तत्को माने ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक मिलता है उसको हिरण्य मिलता है एक एक मात्रा का लेकर के चलने से कि तीनों मात्रा मिला करके तीनों अवस्था तीनों पुरुष तीनों विषय को जान करके करता हो तो पर को प्राप्त ये फल देना चाहते विष्य वर्तमान गुजारने वाले क्रांतदर्शी हैं वो ऐसे जानते हैं तो है, है। तम ओंकार आयत अन्य जो उपासक होगा उस, उस परमात्मा को ओम ओंकारे व करता है उपासक विद्वान माने जो उपासक होगा ये जानकर उपासना करने वाले आकार उकार, मकार का तीन भेद समझना और जागृत और विश्व तेजस प्राग्ञा और थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इत्यादि को समझ करके उपासना करने वाले विद्वान ओंकार के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त करता है क्रम मुक्ति होगी उसकी वो कैसा है वो परमात्मा का स्वरूप जिसको प्राप्त करेगा उपासक कहा तत्त शांत वो शांत है आत्मा में पहुंचने के बाद में हलचल नहीं जब तक शरीर में है तब तक हलचल है जब सुशुक्ति में भी हलचल नहीं है अज्ञान शिष्ट है। की शिष्ट अवस्था है उससे क्यों ऊपर की अवस्था है जो आत्मा प्राप्ति अवस्था तूरी अवस्था कहाँ हलचल होगा यद शांत वो अवस्था ऐसी है शांत है आत्मा तो शरीर के माध्यम से उथर होता जब इंद्रिया और शरीर हमारे पास है उस काल में उथल पुथल है विशेषकर जागरण स्वप्न में उथल पुथल है जब सुन में अज्ञान विशिष्ट है कारण शरीर है फिर भी उथल पुथल नहीं होता तो अज्ञान से भी ऊपर की अवस्था है कहां से होगा शांत है स्वरूप आत्मा का स्वरूप ऐसा है उसको प्राप्त करता है और अजरम वृद्ध अवस्था से रहित है जरा अवस्था शरीर का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता हाँ कभी वृद्ध नहीं होता शरीर वृद्ध हो जाता है जो पैदा होगा वही वृद्ध होगा हमारे आत्मा ने अचरम अमृतम अमर है मरने वाला भी नहीं है आत्मा ऐसा है अमरम अमर है अभयम भय रहित है तो सुषुप्ति में जाने पर भी कुछ भय कम हो जाता है कुछ भय तो रहेगा वहां किंतु पूरा जितना भय जागृत अवस्था में उसमें स्वप्न है उतना नहीं है तो आत्मा कैसा भय रहित है जब उस अवस्था में किसी का डर नहीं क्यों द्वितीय जब दूसरा होगा होगा। द्वितीया परम चाह सर्वश्रेष्ठ है उसको प्राप्त करता है उपास बताएगा भाष्य में कहते हैं ऋग्वीर एतम लोकम मनुष्य उपलक्षण ये जो एतम अर्थ लोकम? ये लोक माने पृथ्वी मान्य मनुष्य के द्वारा उपलक्षित लोक है जहां मनुष्य रहता है ये लोक प्राप्त करता है जहाँ मनुष्य का निवास होता है धरती प्राप्त होगा यजुर्वी अंतरिक्ष में सोमाधिष्टजुर् द्वारा माने उकार के माध्यम से क्योंकि उकार के जो वेद है यजुर्वेद है जिसको लेकर अंतरिक्ष माने सोमाधिष्ठतम जिसमें सोम आश्रित होता है है अंतरिक्ष में स्वर्गलोक आश्रित है उसको लेकर कहा स्वर्ग असाम लेकर लोकमेंट के माध्यम से क्या व्यवहार ब्रह्मलोक ब्रमलोक है मैंने हिरनगर वाला लोक ऐसा अर्थ करना ब्रह्म लोकमृत ये तृतीय लोक है ब्रह्म लोक कवयोगे विद्यावंत है कवि माने बेधावी बुद्धिमान माने विद्या वाले ज्ञानवान विद्यावंत मान ज्ञानवान ज्ञानवंत तो है ज्ञानवान लोग हैं ये रहते हैं ये विद्वान लोग नहीं जानते इस रहस्य को तीन मात्राओं के तीन देवता आदि सब समझ के करना क्या स्थान है क्या पुरुष है क्या अवस्था है ये सब समझना अज्ञान नहीं समझते कवि का अर्थ कह दिया मेधावी मेधावी माने और कर दिया विद्यावंतः बोल दिया स्वपदान जब वर्णनते भाष्यम भाष्य विदो विधु है ना अपने पद की भी व्याख्या करते हैं सूत्रार्थो वर्णते यष्य सूत्रानुसार भी स्वपदानी जब वर्णनते भाष्यम भाष्य विदो विधु भाष्य का लक्षण समानते हैं सूत्रार्थो चुप यहाँ मंत्र है संक्षेप का अर्थ विस्तार होता है जहाँ उस भाष्य बोलते हैं सूत्रार्थो वर्णते य जैसे व्यागरण आदि में सूत्र होगा तो यहां मंत्र है वो सूत्र का अर्थ है मंत्र है संक्षेप संक्षेप में कहा गया उसकी जिसमें व्याख्या होती हो उसको कहते हैं भाष्य सूत्रार्थे यष्य सूत्रानुसार वाक्य ही सूत्रानुसारी ऐसे वाक्यों के द्वारा व्याख्या होगी जो सूत्र के अनुसरण करे नहीं जो मनमाना ढंग से चले जैसे, जैसे मंत्र में कहा उसको छोड़े नहीं उसका अनुसरण करने वाला वाक्य के द्वारा वाक्य ही पर अपने व्याख्या भी करते जैसे हम क्या करते हैं ऐसा कर कर है, है। करते है भाष्य तम त्रिविधम लोकम ओंकार तीन प्रकार का लोक है पृथ्वी स्वर्ग ब्रह्म लोक ओंकार साधन अपर ब्रह्म लक्षण मन लक्षण विद्वान अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है संबंध करता है विद्वान मन उपासक एक एक मात्रा लेने पर कहा किंतु यह तो हो गया उपासना संबंधित ज्यादा किंतु जो विरक्त है इस लोक भी नहीं चाहिए स्वर्ग भी नहीं चाहिए ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए बहिराग पूर्ण जीवन है तीनों तो लोगों के भोगों से तृप्त हो चुका है कुछ भोग करके कुछ सुन करके श्रमिक जिता गया सुना गया विश्वात है ऐसे दूर होगा तो उसको क्या होगा वही ओंकार लेकर के परम ब्रह्म को प्राप्त करता है ये तेरा ही तेरह ओंकार उसी ओंकार के द्वारा जिस ओंकार के द्वारा तब तथ लुक प्राप्त होता है ठीक उसी ओंकार के द्वारा तेरह ओंकारण यम ब्रह्म जो परम ब्रह्म है अक्षरम जो अक्षर नक्षरती अक्षर जिसका विनाश नहीं होता ऐसा अक्षर परमात्मा है सत्यम जो त्रिकाला बाधित है कभी भी बाध नहीं होता भूत भविष्य वर्तमान पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा त्रिकाला बाधित तत्व तो है सत्यम पुरुषाख्यम जिसको पुरुष संज्ञा दी गई पूर, पूरी में शहन करता है अथवा पूरी में उपलब्ध होता है या ये पूर्ण है इसने पुरुष कहा पुरुषाख्यम शांतम शांत है उसमें कोई हलचल नहीं ऐसा है विमुक्तम विशेष रूप से मुक्त है विशेष मुक्तम विमुक्तम बी जो होगा कभी विरुद्ध अर्थ में आता है कभी विशेष अर्थ में आता है विशेष विशेष रूप से मुक्त है जागृत स्वप्न सुशुक्त आदि विशेषक सर्व प्रपंच वर्जितम विमुक्तम का यह अर्थ कर रहे कैसा है वो जागृत स्वप्न सुशुक्ति आदि जो विशेष है तब तक विशेष जागृत अपने में विशेष है स्वप्न अपने में विशेष है जो स्वप्न में होता है जागृत में नहीं होता अपने में विशेष है वो, अपने ढंग के विशेष है, तो इससे सारे विशेष से रहित निर्विशेष जो आत्मा है जागृत स्वप्न सुसुक्ति आदि जितने भी विशेष सर्व प्रपंच परिजित जितने भी प्रपंच है सबसे रहित कोई धर्म ने जहां न जागृत धर्म है न स्वप्न धर्म है न सुसुप्त धर्म है न अवस्था है न ना अभिमानी आम है ऐसा शुद्ध आत्मकम अतःरम जब ऐसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों धर्मो से रहित होगा वो अजर अजर होगा वो वृद्ध अवस्था के शिकार नहीं होगा आत्मा क्यों जो तीनों धर्मों के घेरे में पड़ेगा वो जरा से युक्त स्वप्न सुसुप्ति के चक्कर में जो पड़ा हुआ है वो वृद्ध हो जाता है वह आत्मा नहीं होता अतः अतएव जरा जरा जरा अवस्था से रहित है अमृतम अमृत का मृत्यु वर्जित मृत्यु रहित अतएव य्रिया रह जैसे भी जरा और मृत्यु दोनों नहीं है जो षड विक्रिया में दो विक्रिया की चर्चा कर दिया जायते अस्थि बर्णते विपरिणमते अपीयते विनश्यती है तो अपीयती वाले भी नहीं और विनशदी भी नहीं है तो स्मार्ट जरा रि जो जरा दिक्रिया नहीं है जिसका विकार नहीं है जिसमें ना होने से क्या होता है तो अब इसलिए अभय है जो वृत्त होता है डरता है अभी राज आने वाले हैं राज आने वाले हैं डॉक्टर के शरण में जाता है और ऐसे शरण लेता है जो मरने वाला, वाला है स्वयं मरने वाला है उसके पास जा तो जरा रहता है और अमर है मरने का भय कहीं है वृद्धावस्था का भय नहीं है वृद्धावस्था भय का, का कारण है कौन सेवा करेगा अवस्था हो गई चिंता के विषय बन जाता है वृद्धावस्था ऐसी है और मरण सुन के सब डरते हैं ये दोनों नहीं है इसलिए शांत है उसमें कोई उथल पुथल नहीं है घबराता नहीं है ऐसा आत्मा रादी बिक्रिया जैसे कि जरादी बिक्रिया जरावरण धर्म से रहित है आत्मा इसलिए तो अभय इसलिए अभय वो आत्मा भय रहित है जो जरा के घेरे में होगा मृत्यु के घेरे में डरा रहता है जरा मृत्यु के भय से रहित होने से अभय है यशमाद एवं तो अभय जैसे कि अभय है इसलिए क्या होता है अस्माद परम निर्देश इसे निर्देशाया कोई अतिशय रहित है ऐसा आत्मा है तदपी ओंकार आयतन है ना वह वह पर ओमकार से तीनों लोगों की प्राप्ति तो होती है तीनों लोगों की प्राप्ति होगी एक एक लेकर के यदि भोग, भोगे है तो होगी अगर नहीं ऐसे जो आत्मा आत्मावस्था है आत्म प्राप्ति है वह भी तदपि आत्मा भी आत्मा तत्व तो तो भी ओंकारेणा आयतन है ना ओंकार रूपी जो आयतन है सहारा है आलम्बन है इसके द्वारा ही गमन साधन जो तो जाने का साधन है उसको आयतन शब्द से कहा आयतन मान गम साधन है न उस आत्मा में पहुंचने का साधन कैसे पहुंचे सहारा चाहिए गमन साधन है न अनवे अनुति गता है इण धातु है अनुपूर्व इण धातु अनवे इति शब्दों वाक्य परिसमाप्त परमच इति में जो इति आया वाक्य पूरा हो गया साथ ही प्रश्न परिषद प्रश्न पूरा हो जाता है यहां इसके लिए कहा अच्छा ठीक है यत्ता यत्ता दे दिया अच्छा तृतीय भुवनम है यत्त तृतीय भुवनम जो तृतीय भुवन को तो प्राप्त करेगा ये समझना यहां यत्त है ना य से क्या लेना तृतीय भुवनम ऐसा करना अनवेदी ऐसा कर देना ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ये कहना चाहते हैं तो, तो वह ब्रह्मलोक उसी का अर्थ कर दिया ब्रह्मलोकन करके कहना भाषण जानते हैं बात को रहस्य को अज्ञानी नहीं समझते इत्यादि ये कहना ये कहा ठीक है अपरब्रह प्राप्त अर्थम यह अहंकार प्रयुक्त है जो अपरब्रम प्राप्ति के लिए भोग भोग की इच्छा है उपासक भी परम लोग जाते हैं अपर प्राप्ति के लिए जो का प्रयोग किया गया वो उसी के सहारे से ओंकार की प्राप्ति होती है अगर वो से उपासना करेगा तो की प्राप्ति होगी साधन एक ही है उसकी भावना के ऊपर फल मिल रहा है भावना कैसी उसकी अपरब्रम प्राप्ति अर्थ यह ओंकार जो ओंकार का प्रयोग किया गया तेरे तेरव उसी के द्वारा ही ना पर अलग से प्रयोग नहीं किया गया वही साधन वही है न पृथक प्रयोग अलग साधन नहीं बताया साधन वही है परम अभी पर कोई प्राप्त कर लेता है ब्रह्म लोक उत्पन्न से उत्पन्न ब्रह्म लोके उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार तो पर की प्राप्ति कैसे करेगा उपासना ही कर रहा है ये भी भोग इच्छा नहीं है उस दिन में क्या होगा ब्रह्म लोक सप्तमें दयास होकर के लोक हुआ है ब्रह्मलोके उत्पन्न निर्विशेष पर ब्रह्म साक्षात्कार है ब्रह्मलोक में पहुंचने पर जो भोगु नहीं है उसको ब्रह्मा जी उपदेश देंगे हिरण्यगर उपदेश करेंगे तो वहां पर ब्रह्म साक्षात्कार होगा ज्ञान होगा क्योंकि रित्य ज्ञान अन्न मुक्ति ज्ञान की प्राप्त मुक्ति नहीं होगी यहाँ ज्ञान नहीं हो पाया है तो मंदाधिकारी है वह ज्ञान हो जाएगा उसको ये कह उसमें पर हमको प्राप्त कैसे करेगा ब्रह्मलो के उत्पन्न निर्वेशन उत्पन हो गया निर्वेश उत्पन निर्वेशान उत्पन्न हो गया साक्षात्कार उत्पन्न हो गया ज्ञान हो गया उसके द्वारा उक्त ओंकार से जो कहा उक्त ओंकार से इस ओंकार का कर्मुख कर्मुखी फल वाला भी हो जाता है विरक्ता के लिए यह ओंकार एक दो की टिप्पणी न पृथक प्रयुक्त ने कहा न पृथक प्रयुक्त तेन वस्या टिप्पणी हम इधा जो तेरव था उसी का ही ये टिप्पण है ये न पृथक प्रयुक्त वाला टीका में ही तेरव जिस साधन से अपरप्रम प्राप्त होता है उसी साधन से परप्रम प्राप्त होता है तेरैव करके कहा उसी के टिप्पण लिख दिया टीका का टिप्पण हो गया ये कोष्टक वाला ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं तेने वे तस्या टिप्पणी हमें ऐसा लगता अन्य प्रकार करके लिख दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है शब्द का व्याख्या है, है, समझते है पढ़ना। प्रतर्क, ना प्रतर्क ऐसा समझते हैं तो उसी व्याख्या पढ़ना चाहिए तृतीयांत पाठ्यमेगा ये नशी व अश अग्रे शेषो द्रष्टव्य अथवा न पृथक प्रयुक्त यह तेरा ऐसा ऐसा अगर शेष लगाना पड़ेगा उसको लगाना होते ये भी अच्छा। करते हैं ये ना अपरम अन्वेति जिस साधन से अपर को संबंध प्राप्त करता है व्यक्ति ओंकार से प्राप्त करता है ये ना अपरम अन्वेति जिसे अपर को प्राप्त करता है तेरव साधन वही है मान भावना के ऊपर है भावना कैसी है उसकी अगर विरक्त है तो उसी साधन से पर को प्राप्त करेगा और सरक्त है तो अपर ब्रह्म भी रहेगा यही है ये यह ना अपरमे तेनव परम अन्य उसी साधन से परम प्राप्त करता है यदि एवकारार्थ है जो एवकार दिया है ना तेरव से एवकार करते इत्यादि तदबी ओंकारेणा आयतन विशेषणार्थम पुनर्कार ग्रहण न पुनरुक्ति काष्य में ओंकारेण पर दो बार आ गया भाष्य में तेरह दो बार होगा ओंकारेण तो उसको लेकर के पुनरुक्ति की शंका उसके खंडन करने जा रहे है ठीक पुनरुक्ति नहीं है बोलते हैं एक बार तो आया है तेरव ओंकारेण भाष्य द्वितीय पंक्ति में है और एक बार है तदवी ओंकारेण दो बार है ओंकार तो इसलिए यह हो रही है तदपी ओंकार आयतन विशेषणार्थम यहां पर आयतन विशेष को बतलाने आवंबन विशेष बतलाने के लिए कहा गया इसलिए ओंकार करना, दोबारा ओंकार करना ऐसा बताया बताया गया बता यदि न पुनर्विग्रम इसलिए पुनरुक्त तो दोष नहीं है ये बदला पहले उपासना प्रग्रहण कहा था अभी बिर के लिए सहारा लेने के लिए उसी के द्वारा पाने के लिए कहा इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं है शब्द का अर्थ अलग हो जाता है है इस प्रकार पंचम प्रश्न पूरा हो जाता है अब एक प्रश्न है सुकेश भारद्वाज जी प्रश्न करेंगे मेरे पास में एक कौशल देश के रहने वाला व्यक्ति माने अयोध्या को कौशल देश बोलते थे अयोध्या के रहने वाला व्यक्ति हिरण्यनाग उसका नाम था वो मेरे पास आया कभी जमाने में आया आकर के पूछा सोलह कला वाले पुरुष को तुम जानते हो बोला जिसके सोलह अवयव है कला मैंने अवयव सोला भाई वाला पुरुष को जानते हो ऐसा पूछा मैंने कहा मैं नहीं जानता किंतु उसमें उसको कुछ विश्वास नहीं हुआ जान बुझे ऋषि छिपा रहे ऐसा लगा उसके मुख्यमंडल से जहाँ प्रतीत हुआ तो मैं शपथ थी यदि जानता हो होता तो अवश्य बोलता यदि जान करके नहीं बताता हो उसको बड़ा दोष लगता है करके मैंने कहा फिर उसको उसके मन में आया मैंने गलत जगह प्रयोग कर दिया शब्द करके लज्जित होकर के, हो के चल गया मुझे उस दिन से वो चुबा हुआ है, है। प्रश्न मैं आप से हूं, से, उसके मैं आप से पूछता पूछता वो सोलह कला वाला पुरुष कौन है कहाँ रहता है माने सोलह अवय वाला जो व्यक्ति वो कहाँ रहता है ये प्रश्न करना जा रहे हैं इसी के उत्तर में आगे चलेगा ये कलाओं की चर्चा होगी मान ये पूरे शरीर में कितने हैं कैसे क्या स्थिति हो जाती है सोलह अवयव वाला हो जाता है आत्मा दिखाने दिखाना चाहेंगे ये करना चाहते हैं अच्छा पहले टीका देखे थोड़ा गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा देवास सर्वे प्रतिदेवता कर्माणि विज्ञान मयस्त्मा परे बे सर्व एक ही भवती में कहा था ऐसा उसकी व्याख्या कर लिया गता पंच कला पंचदशा पंद्रह कलाएं चली गई कहा था एक रह गया था नाम वहां पर नाम को बचाया हुआ था नाम व्यक्ति चला जाता है नाम कुछ दिन तक रह जाता है नाम एक रह जाता है वही कहना चाहते हैं मुंडक में जब आता है गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा अपने अपने प्रतिष्ठित जहां से आए अपने अपने कारणों को प्रतिष्ठा कहते हैं जैसे घट की प्रतिष्ठा किसमें है मिट्टी वैसे कलाओं की प्रतिष्ठा अपने कारणों में लीन हो गए उसके जहां जहां से कलाएं उत्पन्न हुई थे, उसमें थी उसमें लीन हो गए ज्ञानी की स्थिति ऐसी कथा कला पंच दशा प्रतिष्ठा अपने प्रतिष्ठान को चले गए कारण लीन हो गए और देवास सर्वे प्रतिदेवतासु इंद्रियों को उपर करने जितने भी अधिष्ठात्री देवता आए थे आदित्यादि वो उन्ही देवताओं में चले गए वापस चले गए देवास सर्वे प्रतिदेवता कर्माणि और संचित कर्म जो है, तो है हो गया है का गया कौन संचित संचित कर्म जितने भी हैं कर्माणि और विज्ञान में, में जो आत्मा है जीवात्मा भी जो परम परम है है सर्व एक ही वे सब के सब उसमें एक हो जाते हैं ये मुंडक मंत्र है कथा कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास सर्वे प्रतिदेवता कर्माणी विज्ञान महश आत्मा परे व्य सर्व एक ही भवन ऐसा मुंडक का मंत्र है उसकी यहां व्याख्या होनी है उस प्रश्नोपरिषद जो है मुंडक की व्याख्या है ये कहते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा कर्माणि विज्ञान महस ये मुंडक में कहा है और इति मंत्र इस मंत्र में कर्म भी सह सोड़श कला नाम परस्मिन लय होता कर्मों के सहित जो संचित कर्म है उस ज्ञानी के जो संचित कर्म बचा होगा प्रारूप भोग से हो गया है आगामी उसको संश्लेष होता ही नहीं है तो केवल वही संचित बचा हुआ है वह सबके सब ये कर्म भी सह कर्म के सहित संचित कर्म के सहित सोलह सला राम परस में होता है सोलह कलाओं का कर्म भी एक कला है सोलह भी एक कर्म की कला है कर्माणी लोकार लोकेश नामचा इत्यादि यहां कर्म एक अवैध में आता है तो ये कर्म के सहित सोलह कलाएं जितने भी हैं परस्मी लय परमात्मा में लय कथन करके और वहां ये कहा कैसे लय होगा यथा नद्याणा समुद्रे अस्तम गति नाम रूपे बिहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त है परम पुरुषम उपैति दिव्य ऐसा मुंडक में आया होगा जैसे नदिया गंगा यमुना गोदावरी गुणा, गुणा, नर्मदा नाम रखने वाली टेढ़ी मेढी आकार में चलने वाली आकृति सबके भिन्न है नाम सबके भिन्न है जो समुद्र में प्राप्त करते हैं तो सब अपने नाम खो जाते हैं गंगा भी नहीं रहेगी यमुना भी नहीं रहेगी केवल एक ही नाम होता है समुद्र समुद्र में पहुंचने के पहले अलग अलग नाम अलग अलग आकृतियां नाम रूप लेके चल रहे थे किसी को गंगा बोल रहे थे किसी को यमुना बोल रहे थे हाँ। जब समुद्र में मिल जाती है अपना नाम रूप खो जाती है तथा विद्वान ठीक इसी प्रकार से जो तो आत्मव्यता होगा विद्वान नाम और बात जो नाम और आकृति जो है शरीर आदि से रहित होकर नाम रूप से रहित होकर परम पुरुष से जो पर होता है हिरण नगर में उससे भी पर्व परमात्मा विशेष परमात्मा दिव्यम और परम उपयोगी जो दिव्य पुरुष है परमात्मा उसको प्राप्त करता है ऐसा आ जाए तो उसको भी यहां व्याख्या करनी है उसकी भी व्याख्या करनी है ये दो मंत्रों के मुंडक में आए हुए दो मंत्रों को लेकर के ये श्रष्ट प्रश्न होता है ये बोलना चाह गला पंचदशा प्रतिष्ठा कर्मणि विज्ञान महस आत्मा इत्यादि मुंडक में है मंत्र कर्म भी सह सोश कला नाम परस होता लय के सहित सोलह कलाओं का परमात्मा में लय का कथन करके वहां कहा यथा नद्या समुद्र इत्यादि कहा बहने वाली नदियों की बात है नामरूप हो जाती है सा, सब समुद्र में पहुंचने का चंदमाना यदि मंत्र होना दृष्टान्त दृष्टांत दिया वहां कैसे नाम रूप होकर के परमात्मा में कैसे होगा विद्वान तो इस तरह से जैसे नदियां बहने वाली नदी अपने नाम रूप हो जाती है समुद्र में पहुंचने पर समुद्र नाम हो जाता है ठीक इस पर यह दृष्टांत दिया दृष्टांत देकर के दृष्टान्त द्वारा पर प्राप्ति रूपता परमात्मा की प्राप्ति ज्ञानी को परमात्मा की प्राप्ति होती है कहा मुंडक में कहा दृष्टान्त दे करके कहा यथा नदी तो दृष्टांत वाला है दृष्टांत दिया सोलह कलाक लय बताया परमात्मा की प्राप्ति बताई मंत्रयोर विस्तार विधान्थम जो दो मंत्र वहां कहा मंत्र दोनों मंत्रों का मुंडक में जो दो मंत्र थे उनका मंत्र उन दोनों मंत्रों का विस्तार विस्तार विधान्थम विस्तार से कथन करने के लिए उन्हें दोनों मंत्रों का विस्तार से कथन करना है षष्टम प्रश्नों इसलिए ष्टम प्रश्न आरभ थे ये छठा प्रश्न आरंभ होता है यह छठा प्रश्न का तात्पर्य मुंडक के दो मंत्रों के व्याख्या होने ये समझना है तात्पर्य यही है ये बता दिया इसलिए अथ हईनम इत्यादि मंत्री अथ हैनम है। सुकेशा भारद्वाज प्रथन सुज्र भगवन्निनाव कौसल्यो राजत्रो एतम् एत प्रश्नम्छत षोडशक तमहम कुमुविमं वेद यदि अहम अवेदश कथम तेना वृक्ष बायशिष्योतमतीहाम्यमृतम वक्त स तष्टि प्रथमारू प्राज तम वाश पुष्ति अथ हैनमं सुकेश भारद्वाज पप्रछ भगवान् भगवन््यना कौसल्यो राजो मेत प्रश्नमत भारद्वाजपुर व्यथ तमहम कुम्रुविवेद इमं अवेदिश् कथम तेनाव्य शो आयश पिरीशुष अभी वे तस्न्ना सृश्ण रथ आूह्य प्रबपराज तम अथ। पंचम सब्य सत्यगा के प्रश्न के अन्तर पंचम प्रश्न पूछने वाले थे उसके ही सभ्य mm -hmm. उसके पश्चात हा प्रसिद्ध है एनम इस पिपलादी को सुकेशा mm -hmm. भारद्वाज सुकेशा शोभना केश केोभना केसा यश सुकेशा या सुकेशा शब्द होना चाहिए दीर्घ छ पहले सुकेशा इत्यादि पर कह दिया था सुकेशा होना सुंदर केस वाले को सुकेश बोलना चाहिए आकार है दीर्घ है है पहले सुरु के मंत्र में बता दिया था सुरु में जो सुकेशा था भारद्वाज इत्यादि पढ़ा गया वहां पर टिप्पणी का बता दिया था है। तो सुकेशा होना चाहिए सुकेश भारद्वाज भार भरद्वाज गोत्र के हैं वो माने भरद्वाज ऋषि के संतान में आते थे भारद्वाज हो गए और नाम उनका है सुकेश कैसा भारद्वाज ने पूछा या के बल के हम पकड़ छोछा पिपलाद को ये ना पिपलादम पिपला को पूछा क्या पूछा भगवान संबोधन करके कहा हे भगवान हे भगवान पूज्य गुरुदेव हिरण्यनाभ एक राजपुत्र है हिरण्यनाभ जिसका नाम है हिरण्य नाभो ये हिरण्यनाभ नाभिन जिसका उसको हिरण्यनाथ कहा जाएगा जैसे पद्म न ऐसे व्यक्ति हिरण्यनाभ नाम है हिरण्यनाभ नाम है हिरण्यनाभ कौशल्य कौशलायाव को कौशल्य कौशल को देश में रहने वाला है उसने कौशल्य कहा राजपुत्र क्षत्रिय है वो राजपुत्र का क्षत्रिय क्षत्रिय है मां उपेत्य है। मेरे पास आकर के उपेत्य एक प्रश्नम अपृक्ष इस प्रकार के प्रश्न को पूछा यह प्रश्न पूछा क्या पूछा आगे प्रश्न है राजपुत्र का प्रश्न आगे है षोड़श कलम बहारद्वाज पुरुषम व्यत्था ऐसा कहा षोड़श कलम सोड़श कला वाला है द्वार, के पुरुषम व्यत्था ऐसा पुरुष वेरी गुड भारद्वाज कहा उसने ये भारद्वाज जी सोड़श कला वाला पुरुष को जानते हो ऐसा कहा षोड़ा कला ऐसा यश जैसा षोड़श कला जिसका सोलह कला है उसको सोड़श कला कहा जाता है ऐसा सोड़श कला वाला जो पुरुष है उसको आप जानते हो ऐसा मुझे पूछा तम अहम कुमारम अभ्रुवम उस कुमार को मैंने कहा अभ्रुवम नहीं होना चाहिए अभ्रभम होना चाहिए टिप्पणीकार बोलते हैं माने लग ग्रुध धातु लगकार का रूप है उत्तम पुरुष अभ्रभम बोलना चाहिए उबंग नहीं होना चाहिए गुण वगैरह के आवाजेश होना चाहिए ये टिप्पणीकार बोलते हैं अभ्रूपमी छंद वक्तव्य अभ्रभम बोलना चाहिए था अभ्रुबम करेंगे जो लिखा हुआ है प्रयोग हो छबम होगा जब धातु के उत्तम पुरुष उचन का प्रयोग करेंगे अप्रबम बनेगा भाष्य तो तत्साम्पाद भाष्य में भी शब्द अभ्रुबम शब्द लिखा हो जैसे मंत्र में भाष्य में से उसी के संपाद कर दे गिरा दिया लाया जैसे मंत्र में था उसी भाष्य में उच्चारण कर दिया अवधेम ऐसा जानना चाहिए कहा अभ्रुवम नाहम इम वेदा इम पुरुषम नाहम वेदा मैंने कहा इस पुरुष को सोड़श कला वाले पुरुष नहीं जानता हूं, मैंने ऐसे उत्तर दिया उस कुमार को पिपलाद ऋषि ऐसे बोलते हैं। यदि अब ऐसा होने पर उसके मन में लगा कि ऋषि जान बुझ के मुझे ठग रहे नहीं बता रहे ऐसा लगा उसके मैंने मुखमंडल को देख तब मैंने कहा यदि अहम इम अभेदिशम से ऐसा यदि मैं इसको जानता इस पुरुष को जानता जानता होता तो कथम तेराक्षम आपको क्यों नहीं बताता तुम्हें तो क्यों नहीं बताता अवश्य बताता अगर मैं जानता होता क्यों नहीं बताता अवश्य बताता ते दुभ्यम कथम वक्षम क्यों नहीं कहता था? तुम्हें जरूर बोल इति ऐसा मैंने कहा और भी आगे उसके मन में कुछ खिन्नता देखी देख करके मैंने कहा समूलो वाय जितने भी पुण्य किया है वो लोता है के जान होता है लोकांतर में जाना होता है उसका सुख जाता है सारा पुण्य नष्ट हो जाता है जो जान बुझ करके दूसरे को नहीं बताता पूछने पर योग्य व्यक्ति वाला शिष्यत्व तो लेकर आता हो तो उसको बतलाना चाहिए यदि जानता होती किन्तु तो ध्यान देना चाहिए ना पृष्ठम कश्यचित बुरी हाथ पूछे बिना बोलना नहीं चाहिए वृद्धावन का एक बार हुआ है प्रवाणी ऐसा कहने के रहा था एक उल्टा हो गया है ना पृष्ठम प्रिया प्रियारुण्य बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए न चाहता अन्याय से पूछता हो तब भी नहीं उत्तर नहीं देना चाहिए अन्याय न प्रिया नहीं बोलना चाहिए जान ना भी, भी, भी बुद्धिमान भी थे जानता हो अभी मूड अवत लोकमाचरित जैसे पागल होता है कुछ लोक में आचरण करे अगर आप अपनी जानकारी दिखाएंगे आप, आप फंस जाएंगे जो कला जिसके पास होगी देखो जब हम हमारा शरीर पैदा हुआ हम एक मांस के लोथड़ के रूप में पैदा हुए थे कुछ भी जानते नहीं थे तो कहीं से कुछ सीखा कहीं से कुछ सीखा समाज ने दिया जो भी आज हमारे पास है जो भी कला है समाज का है समाज आज हमसे वापस लेना चाहता सीधी बात यह है उसी का दिया हुआ उसी वही लेना चाहता है तो जिसके पास जो कला हो उसको जरूर उसके लिए बुलाएंगे वहां तो इसलिए जाना है मेरा भी कि बुद्धिमान व्यक्ति हो तो जानता होगा भी मूड अवत लोकमाच रहेगा जैसे पागल होता उंग से सुखी रहेगा अगर जानदार बनोगे तो दुखी रहोगे लोक स्थिति ऐसी तो मैंने उसके मुखमंडल को देखकर कहा समूल हो वाय वो यह व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति होगा वो पुण्यकर्म के जाता है सारे पुण्यकर्म नष्ट हो जाते हैं जो झूठ बोलता, बोलता हो जान करके नहीं बोलता हो झूठ बोलना हो गया जो झूठ अंधम अभिव्यती जो अंधित बोलता हो झूठ बोलता हो वो मूल के सही सुख जाता है पुण्यकर्म उसके नष्ट हो जाते हैं ऐसा मैंने शपथ कहा ही वहां न इसलिए मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ झूठ बोलने नहीं हूँ राज कौशल्य है, है। चुपचाप होकर के रथ में बैठ करके जैसा आया उसे चला गया प्रभ राज प्रकृष्टन ब राजा चला गया वो मुझे चुरा हुआ है क्यों उससे जो मुझे पूछा था ज्ञान नहीं है मैं आपसे पूछता हूँ बोलते हैं तंग पुरुषं, तंग पुरुषं, तुआ तुआ मैं आपको पूछता हूँ उस पुरुष के बारे में कौपुरुष कहाँ रहता है पुरुष असौ पुरुष वह कहा है वो पुरुष जो सोश कला वाला पुरुष कहा है असौ पुरुष वह कहा है पूछता हूं मेरा एक प्रश्न है ऐसा सुकेशा भारद्वाज ने प्रश्न किया इसके उत्तर में अब पिपलादृषि जैसे उत्तर देंगे आगे मंत्र आएगा भाष्य में अथ हरम सुजा कहा पंचम प्रश्न के अंतर सही काम के प्रश्न के अंतर सुकेशा जो भारद्वाज हैं उन्होंने पूछा समस्तम जगत कार्यकार सह विज्ञानात्मना काले प्रति मुंडक में ये बातें बताई क्यों ये प्रश्न जो है मुंडक की व्याख्या है माने मुंडक के उगतम मुंडक में कहा था क्या कहा था समस्तम कार्यकार लक्षण सह मानी सोलह कला में सारे के सारे संसार आ जाता पूरा संसार आ जाता है गिनाए के सोलह कला पूरे संसार आ जाएगा जगत का दो स्वरूप है कुछ कार्य कोठि में है कुछ कारण कोठि में बस दो ही है या तो कारण होगा या कार्य होगा दो ही भाग है और कुछ नहीं है कार्य का स्वरूप जो जगत है समस्त जगत संपूर्ण जगत ये सोलह कला में आ जायेंगे सोलह कला वाला व्यक्ति में जो सोलह कला की चर्चा उसमें आ जाएंगे यही पूछा है सोलह कला वाला पुरुष के विषय में ये भाषण में कहा समस्तम जगत, जगत सम, समस्त जगत पूरे पूर्व जगत पूरे के पूरे जगत कार्य का कारण लक्षण कार्य और कारण स्वरूप जगह जगत है दो तो ही भाग में विभक्त दिखाई पड़ता है या तो कारण रूप में दिखाई देता है कार्य रूप में दिखाई देता है जगत का स्वरूप यही आत्मा ये जगत विज्ञान आत्मा के सहित माने जीवात्मा के सहित माने उपाधि प्रधान को लेकर के विज्ञान आत्मा कहा मानी उपाधि विशिष्ट दशा आत्मा के सहित ये भी सबके सब जगत और ये दोनों के दोनों जीवात्मा भी और सारा जगत भी अस्ट अक्षर सुशुक्तिकाल संप्रतिष्ठा संप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित हित होगा सुश्रिकाल में परमात्मा में एक हो जाता है ऐसा कहा था सुश्रुद्धिकाल में न जीवत तो दिखाई पड़ता है न तो जगत दिखाई पड़ता है यह कहा था सामर्थ्य जब सुश्रुद्धिकाल दिखाया तो सामर्थ्य से भी प्रलय काल में भी उसी परमात्मा में भी एक हो जाना है सामर्थ्य प्रलय भी प्रलय काल में भी प्रलय में भी भी नहीं रहेगा जीवत्व भी नहीं रहेगा प्रलयी तस्वीर उसी में प्रतिष्ठित होता है जगत, तो जगत। उत्पन्न सृष्टि काल में उसी परमात्मा से ही तत एव परमात्मा, परमात्मा से उत्पन्न होता है जगत इति सिद्धम भवति। ये जीव और जगत जो दिखाई पड़ता है माने सु में दिखाया जाता है चर्चा में वहां मुंडक में किन्तु सामर्थ्य से दिखाई पड़ता है प्रलय भी वैसे होना है प्रलय में वैसे जीव जगत सब परमात्मा में एक हो जाते हैं फिर काल में अपने कर्म के अनुसार जगत जीव फिर आ जाते हैं परमात्मा से आते हैं इस सिद्ध हो गया नहीं अकारण कार्य से सम्रतिष्ठान में उपति देखो कार्य के जो प्रतिष्ठित होना है कार्य प्रतिष्ठित बिना अपने कार्य से भिन्न में हो सकता है घट का प्रलय जब भी होगा हो कभी तंदु में नहीं हो सकता धागा में घट का लय नहीं हो किस में होगा मृतिका होगा अकारण वस्तु में अपने कारण जो रहो उसमें कार्य के प्रतिष्ठित होना संभव नहीं लय नहीं हो सकता अपने कारण में लय होगा तो इससे क्या सिद्ध होगा परमात्मा सबका कारण ही सिद्ध होगा <glaciererweise> में प्रलय में लय दिखाया परमात्मा ने सारे जीव जगत का तो ये जीव जगत के कारण परमात्मा है सिद्ध होता है क्यों अकार में कारण तो लीन नहीं हो सकता है मान जो कारण रहो उसमें लीन नहीं हो पाएगा कारण में लीन होगा तो परमात्मा जगत का कारण है सिद्ध होता है ये कहना नहीं अकार्य से संप्रतिष्ठान उपाध्य सम्रतिष्ठान में लय हो जाने प्रतिष्ठित तो हो जाने कारण रूप में रहना अकारण में तो नहीं होगा कारण ही होगा कारण भी उपादान कारण ही होगा निमित्त कारण में नहीं उपादान कारण लय होता है कार्य नहीं अकारण टिप्पणी ना दो तो नंबर उक्तम सामर्थ्य समर्थ यही सामर्थ्य सामर्थ्य से प्रलय कहा था सामर्थ्य क्या ही दिखाया नहीं इत्यादि का अकार तो नहीं सकता कार में लाय होना है प्रलय में भी लाय हो जाता है जैसे में लाय होता है तो भी नहीं दिखता है और जगत भी नहीं दिखता प्रलय भी ऐसे ही है सामर्थ्य दिखाया उत्तम स कहा भी है आप प्रश्न पर कहा था कहा से पैदा होता है पूछा था आत्मा से पैदा होता है कहा ही था तो प्रलय में वही लय हुआ तभी तो आया वहां से जगत यम मूलम परम श्रेय जगत का जो मूल कारण होगा जगत मूल जगत जगत का जो कारण हो कारण होगा तो परम उसके ज्ञान से परिपक्व ज्ञान होना चाहिए जगत के कारण होगा आत्मा परमात्मा उसके ज्ञान से परम कल्याण होगा परम श्रेय सर्वोपनिषदा निश्चित यह सारे उपनिषदों का निश्चित सारामश है सारे उपनिषद यही बोलते हैं जगत के परम कारण को समझेगा तो मोक्ष हो जाएगा तो सभी उपनिषदों का तात्पर्य है अनंतर जो उत्तर कहा सर्वज्ञ सर्ववधी प्रश्न कहा था वही सर्वज्ञ है वही सर्वरूप हो जाता है कहा था यदि वक्तव्योत्तर ही तद अक्षर अब ये वक्तव्य विषय क्या बना हुआ है वो तो अक्षर कहा है जगत और जीव का कारण बनने वाला जो अक्षर तत्व है जो प्रय का में देखा गया जीव और जगत का अधिष्ठान माने प्रतिष्ठान जो तब तप दिखाई पड़ता है वो है वक्तव्य अक्षर हम ये वक्तव्य ये बोलना चाहिए तब कहा वो अक्षर अच्छा है सत्यम पुरुषाक्षम जो विज्ञ अक्षर अच्छा है जाननी योग्य है सत्य नाम है पुरुष नाम है वो कहाँ रहता है ये वक्तव्य है बोलना चाहिए प्रश्न आर थी उसी को वर्तव्य को लेकर के उसी परमात्मा की चर्चा के लिए एक षष्ट प्रश्न प्रारंभ किया जाता है कहा वृत्त आख्यान होता पर कहानी के रूप में प्रश्नोत्तर के रूप में माने सुकेश भारद्वाज का प्रश्न और पिपलादृश का उत्तर वृत्ताख्यान तो वृत्त और आख्यान तो प्रश्नोत्तर के रूप में किया क्यों विज्ञान इससे ध्रवत्ता हूं ये विज्ञान में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना इतना सुलभ नहीं है ये साग भाजी खरीदने वाला जैसे काम नहीं है दुर्लभ है दुखे लब्धम लब्धुम योग्य दुर्लभ खल प्रत्येक किया है दूरूपर नजर रख दुर्लभस प्राप्त होता है खल ऐसा दुस्सस्व कृचराल ऐसा सूत्र है बस दुष्कर कार्य है ये दिखाने के लिए कहा मान लिये दुष्कर होने से कहानी के रूप में कहेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा प्रश्नोत्तर के रूप में तो कुछ समझ में आएगा बिना प्रश्नोत्तर के सीधा सीधा उपदेश करने लगे तो वो समझ में नहीं आएगा ये सरलता के लिए है वृत्ता वृत्त का माने कहानी की चर्चा करना ये विज्ञान है जो विज्ञान है वह दुर्लभत्व तो ख्यापन है ना दुर्लभत्व तो के ख्यापन कथन के द्वारा तल ल्य प्राप्ति के लिए मुमुक्षण यत्न विशेष उत्पादन करना कहानी इसलिए है कि मुमुक्ष को यत्न विशेष उत्पादन करने के लिए क्योंकि ये जो छह ऋषियां गए थे पिपला जी ने कहा एक साल तक आप लोग बैठे रहिये शुरू में भूमिका गुरु पैसा था एक साल तक यहां ब्रह्मचारी गुरु बैठे रहिए उसके बाद में आप जिसका जैसा प्रश्न और प्रश्न कर लेना और मैं, मैं उत्तर दे पाऊंगा तो दे दूंगा मैं कोई निर्णय नहीं तो देगा कि यदि मेरी बुद्धि में स्फूरित हो जाए उसका हाल में आपका प्रश्न का उत्तर स्फूरित हो जाए तो वो उत्तर छिपाऊंगा मैं और फुरित नहीं होगा तो यह नहीं कि हम एक साल तक बैठे और हमने कुछ ला नहीं लगा यह नहीं समझना पहले ऋषि ने बोल दिया है सूर्य में कहा कि सही ही है तो माने इतने इतने बड़े बड़े महासाला ऐसा ऐसा इनका विशेषण ऐसे ऋषि भी एक साल तक सब काम काज छोड़ करके बैठे रहे गुरुकुल में और सुख्य साहब भारद्वाज तो पांच प्रश्न तक और इंतजार भी करते रहे तो इतने करके लिया हुआ है तो हम लोगों को प्रयत्न विशेष करना चाहिए इस प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति में ज्ञान के लिए इतना उन्होंने प्रयत्न परिश्रम किया है ऋषियों ने तो हमें भी करना चाहिए तलब मुमुखणाम से लेन देने ने ने उसका कुछ होता नहीं है मुमुक्षों के लिए उपयोगी है यह मुख्य नाम यत्न विशेष उत्पादना के लिए है विज्ञान दुर्लभ है यह ज्ञान दिखा करके मुखक्षों को यत्न विशेष उत्पत्ति करानी करें हाँ, समय उत्पाद समयोगे नैर ओ पत्रे श्रेया मेवा पत्र पश्येम्षा स्थिर सुतस्तुर्दशेम देव शांति